हरे कृष्णा तो गौर पूर्णिमा नजदीक है तो उस उपलक्ष्य में प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं का गान किया जाता है तब तो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का प्रयास करेंगे श्रीला जगन्नाथ बाबा जी महाराज छ महीने के लिए वृंदावन में रहा करते थे और छ महीने के लिए जगन्नाथपुरी में रहा करते थे और लगभग बहुत सालों तक वो वृंदावन में रहे और जब उनके अंतिम दिन आ गए तो वो नवदीप धाम का उन्होंने आश्रय लिया तो उन्होंने उनको पूछा कि हे बाबा जी महाराज हर कोई ब्रज धाम में निवास करना चाहता है ब्रज में ही अपना अंतिम समय बिताना चाहता है वृंदावन जैसे महानतम धाम को छोड़कर आप नवदेव क्यों जा रहे हो नवदेव मायापुर धाम में क्यों वास्तव्य करना चाहते हो तो वो कहते हैं जगन्नाथ दस बाबा जी महाराज कि ये जो वृंदावन है एक प्रकार से आ, बहुत कठोरतम धाम है वृंदावन में आपको बहुत सख्त रहना होगा हाँ वृंदावन में कोई थोड़ा भी अपराध करते हो तो उसके लिए आपको भारी परिणामों को भुगतना पड़ेगा जिसको कहते हैं जैसे को तैसा कहते हैं ये जो वृंदावन है उसमें में रहने के योग्य नहीं हो लेकिन नवद्वीप क्या है बहुत दयालु धाम है बहुत कृपा मै और वहां थोड़ा भी भगवत भजन करूंगा उनका आराधना करूंगा तो सरलता से मैं कृष्ण की प्राप्ति कर पाऊंगा अपने जीवन में इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु का धाम दोनों भी क्या है बहुत दया दयालु है इसलिए जगन्नाथ बाबा जी महाराज एक और अपने जो उनके एक सेवक थे उनके सेवक को कहते हैं कि है हे सेवक क्या करना चाहिए हमें जिस वो वृंदावन में रह रहे थे तो उस समय कहते हैं कि आप है, चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करो चैतन्य चरितमृत को पढ़ो जोर जोर से तो उनका सेवक कहता है कि हे प्रभु बाबा जी महाराज हम तो वृंदावन में रह रहे हैं और हमें कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करनी चाहिए कि चैतन्य चरितमृत कहा से आ गया तो वो कहते हैं जिसके राज्य में रहते हो उसी राजा का गंगान करना चाहिए कहते कि कृष्ण और बलराम का समय चला गया द्वापार का समय अभी किसका समय चल रहा है कलियुगा में चैतन्य महाप्रभु का तो इस कली कली कुकुर कदन चली चाओ है कली रूपी कुत्ते को भगाना है जय सचिन गाओ है तो आपको चैतन्य महाप्रभु के नामों का उनके लीलाओं को अधिक से अधिक उच्चारण करना चाहिए अधिक से अधिक सुनना चाहिए तो कलियुगा का कुत्ता भाग जाएगा इसलिए महाप्रभु के गुणों का महाप्रभु के नामों का आश्रय लेना चाहिए तो वो कहते हैं कि क्या करो कलियुगा के राजा तो श्री चैतन्य महाप्रभु है उनका गुणगान करो तो वो गाने लगता है बल्कि आपने सुना होगा उनके जो सेवक थे बिहारी ना हाँ, उनका नाम था बिहारी तो उनको कहते हैं कि अरे जरा जोर से चैतन्य कुछ भी नहीं आता मुझे सारे अक्षर एक जैसे लगते हैं है हाँ, वो कहते भैंस बराबर है, है। हाँ, तो एक जैसे लगते हैं उन्होंने कहा नहीं, नहीं उठाओ ग्रंथ उठाओ जैसे हम भी कई बार रोज सोचते आज से पढ़ना ना शुरू हाँ, एक्चुअली ग्रंथ उठाने से सारे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी सारी ग्रंथिया लेकिन वो शक्ति नहीं हमारे अंदर प्रतिदिन ग्रंथ उठाने की शक्ति कहा है अब देखो कितने दिन महीने साल में जाते हैं ग्रंथ को उठा के गोद में लेके पढ़ने पढ़ पाते हैं इनको तो पढ़ना भी नहीं आता था जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज का उठाओ ग्रंथ हमारी दो चीज़, दो चीजों चीजों के लिए कभी हम हाँ का इजीली नहीं उठा पाते प्रसाद की ले जाएंगे लेकिन जगमाला को उठाना सबसे कठिन होता है और दूसरा ग्रंथ को उठाना पढ़ने के लिए बॉक्स यहां से उठा के रख देंगे मैराथन में किताब पढ़ने का जब समय आता है रोज तो वो छोटा सा ग्रंथ पुस्तक हमसे उठाई नहीं जाते तो देखो दुर्भाग्य कितना बड़ा दुर्दायु है पढ़ा लिखा नहीं हो कुछ समझ में नहीं आएगा मैं नहीं उठाऊंगा तो लेकिन उन्होंने करने गुरु की आज्ञा है गुरु की आज्ञा सर पे धारण कर मतलब ऑर्डर दिया चाहे आप योग्य हो या ना नयोग्य हो।, हो उठा लो सारे योग्यता आपके अंदर आ जाएंगे इस पर् में देखो कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं जो साधारण साधारण भक्तों ने तो ऐसे ही इन्होंने वो चैतनी की कॉपी उठाई और ऐसे जैसे उठाया वो जोर जोर से उच्चारण करने लगे पूरे श्लोकों का मानो कोई पंडित गारा है महाप्रभु के चरित्र को तो उसको कहते हैं यह है गुरु की आज्ञा का पालन यदि करता है व्यक्ति हम सोचे में योग्य हो अयोग्य हो लेकिन सेवा दी गई है जब आप उठ खड़े हो जाते हो तो उसके लिए बल या कृपा बल भी हमें प्राप्त हो जाता है तो वो गाने लगे महाप्रभु का गुणगान और जगन्नाथ बाबा जी उनके गुरु क्या करते थे सुनते थे तो इस प्रकार से वो जगन्नाथ बाबा जी उस नवदेव धाम का क्या करते हैं आश्रय लेते हैं तो ऐसा नवदेव धाम चैतन्य हाँ, महाप्रभु का जन्मस्थली है और लीला स्थली है तो ऐसे नवदेव धाम सारे धामों में सर्वोपरि है ऐसे कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग की वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे पृथ्वी में जितने धाम है तीर्थ है उनका जो सामर्थ्य है बल है वो कम होते जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे नवदीप धाम की महिमा और पोटेंसिया और बढ़ती जाएगी सारे जगत में इस धाम की जो ग्लोरी है वो फैलती जाएगी हाँ देखो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है मानो हमारा जन्म हुआ तो पता ही नहीं कमाया हाँ, अभी कैसे मायापुर धीरे धीरे धीरे और हजारों की संख्या में लोग जा रहे हैं मायापुर का आश्रय ले रहे हैं गुणगान कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु का तो ऐसा नवोद्व मायापुर धाम है जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकृतिक स्थल ही है तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के गुणों का या धाम का आश्रय सारे देवी देवताओं ने लिया है देखो शिव जी को लो पार्वती को लो या फिर ब्रह्मा को लो हाँ ये सारे देवतागण उस धाम में पड़े हैं महाप्रभु के चरण ध्वली को लेने के लिए हाँ आपने सुना होगा ना जब नवद्वीप धाम में एक स्थान है जिसको नैविशारण्य कहा जाता है उस नैवी में सुत गोस्वामी चैतन्य भागवत की कथा करना शुरू करने वाले थे हाँ। अभी नयमी में तो सारे पुराणों की कथा किसने की है सुत गोस्वामी ने जो अयोध्या के पास है तो नवद्वीप धाम में कोई भी ऐसा तीर्थ या धाम नहीं है जो नवद्वीप में नहीं है हाँ तो वहा जो नैवी है तो उस नैवी में अनाउंसमेंट हो गई सुत गोस्वामी हाँ जो रोमहर सुत के पुत्र हैं सुत गोस्वामी चैतन्य भागवत की कथा करने वाले हैं बल्कि सुत गोस्वामी के ऊपर शुक्रदेव गोस्वामी की असीम कृपा है जिनकी कृपा के कारण क्योंकि उन्होंने सबसे गंभीरता से श्रीमद् भागवत को लाइव सुना था डायरेक्ट सुना था आजकल लाइव का कल्चर आ गया तो हम इतने आलसी हो गए फिर हम लोग ना नेट से इसे। क्लास पड़ोस पास वाले कमरे में चल रहा होगा लेकिन नहीं हम लाइव मोबाइल से सुनेंगे तो उससे शुद्धि नहीं होती है आपको नॉलेज गेन हो जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन उसका प्रभाव नहीं होगा शुद्धि नहीं होगा हृदय क्यों नहीं शुद्ध होगा तो आचार्य कहते हैं श्रीमदभागवतम में भी आया है महाराज एक बार बता रहे थे कि जब हम वक्ता के सामने बैठकर सुनते हैं तो उसमें कृष्ण की बहुत अनुकंपा होती है और जो वक्ता कृष्ण के गुणों को गाता है उच्चारण करता है तो कृष्ण के गुणों का उच्चारण करने का अर्थ है कृष्ण के चरण कमल की महिमा को प्रसारित करना और कृष्ण के चरण कमलों में क्या है मकरंद है तुलसी आदि है तो जब ये वक्ता गुणगान करता है तो कृष्ण के चरण कमलों के जो मकरंद आदि हैं तुलसी ये उड़के चले जाते हैं श्रोता के कानों से हृदय में प्रवेश करते हैं और इसके द्वारा जो श्रोता है उसका हृदय शुद्ध हो जाता है उस दिव्य ध्वनि से और उसमे कृष्ण की कृपा वहां उपस्थित होती है जहां बैठकर हम सुनते हैं तो उसमें कृष्ण के के होती है, जो है जो साहेब बनती हमारे शुद्धि लिए। इसलिए जितना भी हो सके प्रयास करना चाहिए हमें क्योंकि शरीर का क्या भरोसा कब हमारा सांस बंद हो जाए जब भी मौका हो भगवान की कथा को डायरेक्ट वक्ता के समक्ष बैठकर सुनने का प्रयास करना चाहिए तो जब सूत्र को स्वामी के बारे में पता चला कि चैतन्य भागवत के महिमा को गुणगान करने वाले हैं महाप्रभु की कथा करने वाले हैं, तो सब सबने ये जाना कि अरे आज चैतन्य महाप्रभु की चर्चा होने वाली है तो सब लोग जाने के लिए तत्पर हो गए और शिवजी को भी पता चल गया शिव शिवजी को पता चला कि क्लास शुरू होने वाली है तो शिवजी से रहा नहीं गया इस संसार में सबसे बड़ा कृष्ण कथा का वक्ता अनंत शेष के बाद कोई है तो वो कौन है शिव जी वैष्णवाना यथाशंकर कृष्ण का जितना भी कथा है जितना भी गुणगान है जितनी भी महिमा है वो अनंत शेष के कंठ में बैठी हुई है अनंत शेष जिसमें अनंत यश का य करते हैं वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं अब उनके बाद कोई है उस कथा को आगे देने वाला तो वो कौन है शिवजी हैं इसलिए शिवजी को कभी आप खाली नहीं बैठे हुए देखोगे कि शिवजी बैठे हुए हैं क्लास चल रहा है फिर भी मोबाइल में देखते बैठे ऐसा है नहीं मैं कल पढ़ रहा था भागोतम में कि एक्चुअली कोई व्यक्ति श्रम श्रवण का श्रम करता है मतलब श्रवन श्रम के साथ करता है मतलब श्रवण में भी कष्ट उठाता है तो वो व्यक्ति कृष्ण प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है हाँ, ये भागवतम के तीसरे स्तंभ का चौदहवे अध्याय का चौदाह श्लोक जिसमें कहा गया है कि यदि व्यक्ति ने कृष्ण की महिमा को बहुत श्रम के साथ सुना है तो उसके बाद उसको क्या करना चाहिए भागवत कहते हैं उसको भक्त के चरित्र को सुनना चाहिए मतलब कृष्ण की महिमाज के भी पावरफुल क्या है भक्तों का चरित्र ऐसा भागवत कहता है तो यदि व्यक्ति श्रम के साथ सुनता है अभी हमारे लिए है, कथा सुनने का श्रम क्या है श्रम तो यह है कि मोबाइल को साइलेंट में रख के कथा सुने मतलब हमारी उंगली गलती से लगे चलो आज मोबाइल साइलेंट करता और लेक्चर में बैठता हूँ कृष्णा मेरी, मेरी चर्चा को सुनने के लिए इतना कस। ये, ये देखते हैं इसलिए भागवत कहता है श्रम श्रवा यह है श्रम और तो बहुत बहुत सह सकता है सी, कथा सुनने में भी लाभ तो है लेकिन उससे पहले आप तैयारी जितनी भी करते उससे भी बहुत बेनिफिट है मानो आप बहुत दूर हो वहां से बस पकड़ के ट्रेन पकड़ के गाड़ी कुछ भी करके पैदल दौड़ के आते हो कृष्ण उसको भी काउंट करते हैं कृष्ण कहते देखो हाँ। तो शिवजी को जब पता चला कि अभी चैतन्य महाप्रभु की कथा होने वाली है तो शिवजी से रहा नहीं गया शिवजी बोलते भी बहुत है कथा दूसरा बोलते भी नहीं है क्या करते सुनते भी बहुत है जहां भी देखो वो आनंद से सुनेंगे पार्वती कभी को कथा सुनेंगे तो उनसे भी सुनेंगे और वो खुद भी बहुत बोलते हैं तो ऐसे जब शिव को पता चला कि चैतन्य की गाथा का वर्णन हो रहा है शिव दौड़ के अपने कैलाश से बाहर आए देखा अभी चलते जाता हूँ क्लास शुरू होने वाला है और वो भी महाप्रभु की चर्चा ऐसी वैसी चर्चा नहीं कलयुग के जो राजा है कलयुग के जो भगवान है तो ये आ गए और देखा आगे लेक्चर का टाइम तो हो गया है और अभी बहुत कम समय बचा है आठ बजने में शायद दस मिनट बाकी है कैलाश से नौ पहुंचना है तो फिर शिवजी ने सोचा कैसे जाओ देखे नंदी बहन मेरा नंदी बहन है ये तो क्लास के बाद सीधा प्रसादन में पहुंचेगा उन्होंने कहा ये सही नहीं है प्रसादन में जाना ही अपराध है असली प्रसाद तो पहला है, कथा का प्रसाद असली प्रसाद कौन सा है कथा का प्रसाद लेकिन क्या हो जाता है धीरे धीरे धीरे हमें कई साल बीतने लगते बीतने लगते हैं तो हम बहुत आलसी हो जाते हैं और हर चीज को लाइट लेते हैं ये सबसे बड़ी बीमारी है भक्ति में क्या है सबसे बड़ी बीमारी बहुत हर भक्तिमय कार्य को हल्का ले लेना और ये माया की एक चाल है धीरे धीरे हम भगवत भक्ति करते हैं तो ग्रंथ देखो बाहर किसी व्यक्ति को भगवदगीता दिख, दिखाओगे तो वो दंडवत मारता है हा भगवदगीता कपड़े तो में डाल के रखेगा चाहे वो पढ़ेगा नहीं लेकिन कितना आदर हम ये गीता इधर फेंक रहे हैं उधर फेंक मतलब हमारा देखो हम पर्सनल कितना केयरलेस हो गए अभी किसी को महाप्रसाद तो इतना सा कोई व्यक्ति आता है बाहर पूरा ऐसे महाप्रसाद मिला है अरे महाप्रसाद ठीक है क्या है रहता है मंदिर में इतना ही है विग्रह का चाहे रोज राधा गोविंद देव है तो ये है बहुत बड़ी बीमारी को भक्तों को विग्रह को प्रसाद को Uh, सब सारी चीतों को और ये यदि आदत लग जाती है तो वो व्यक्ति उसके हृदय में अपराधों की भावना बढ़ने लगती है तो ऐसे शिवजी ने सोचा नहीं लेक्चर शुरू होने वाला है मुझे जाना होगा तो शिवजी तुरंत बाहर आए नंदीबाई में बैठूंगा तो सीधा महाप्रसाद में पहुंचूंगा तो शिवजी तुरंत देखा अरे सामने किसी और का वहीकल दिखाई दे जाना है वो ब्रह्मा जी का वाहन था उसका नाम क्या था हंस वाहन आज भी आप नवदेव परिक्रमा करते हो तो उस स्थान का दर्शन करने ले जाते आपको हंस वाहन तो गए अरे खड़ा है तो वो नंदी बहन को आज छोटी नंदी बहन आज आप पूरा आराम करोगे और वो ब्रह्मा जी को पूछा भी नहीं मतलब इतनी अर्जेंसी है कृष्ण कथा सुनने के परमिशन लेने का टाइम पे नहीं मिला वो गए सीधा वाहन के ऊपर बैठे केक मारी हम सीधा नवदिन में हम पहुंच गए वहां नए विशारण में और चैतन्य महाप्रभु की कथाओं को सुनने लगे ऐसे शिवजी जी में महाप्रभु की सेवा में वहां बैठे हुए हैं आज भी और उनको कहा जाता है वृद्धाशिव क्या कहा जाता है वृद्धाशिव बहुत ओल्ड है कब से सेवा कर रहे महाप्रभु की अग्नवद्वीप में जाओगे तो उनका इतना बड़ा शिवलिंग है यहाँ इससे भी बढ़कर इतना बड़ा जो, जो महाप्रभु की सेवा में है वृद्धाशिव और केवल वो भी नहीं है उनकी जो पत्नी है पार्वती देवी भी क्योंकि एक बार क्या हो गया पार्वती देवी ने देखा रोज घर में तो रोज नॉर्मल रहते पति पत्नी एक दिन देखा गया कि एक दिन पार्वती आई बाहर से कहा से घूमते हुए देखा शिव बहुत नाच रहे आज पूरा हाथ ऊपर कर कर करके हरि बोल हरि बोल गौरांगा गौरांगा गौरांगा चिल्ला रहे हैं इन्होंने कहा ये क्या हो गया आज तक मैंने ये नाम सुना नहीं था कभी कौन सा नाम गौरांगा आपने सुना था कभी पहले नहीं कृष्ण सुना होगा बाकी सब कुछ सुना कभी नहीं सुना होगा पार्वती ने भी गौरा गौरा कभी नहीं सुना था कि पार्वती आगे देखते मेरे पति को क्या हो गया कि क्या है गौरांगा गौरांगा चिल्ला रहा है हाथ ऊपर कर, -कर करके नाच रहा है हरी बोल हरी बोल देखो क्या है कि क्या क्या चिल्ला रहे आप कि क्या है गौरांगा कौन है गौरांगा कौन है सूजी जी कहते अरे और आज आपको तो मैंने बहुत बार डांस करते हुए देखा है लेकिन आज का जो नृत्य है वो तो बहुत ही पावरफुल लग रहा है जोशीला लग रहा है कहते हैं यही जो गौरांगा है वो आने वाले कलयुग में अवतरित होने वाले हैं। उनके विशेष इस रूप में उनका गौर वर्ण होगा और वो हरिनाथ के द्वारा सारे जगत को अपलावित कर देंगे आनिया प्रेमेर वन्य कहते प्रेम की बाढ़ लेकर ले आएंगे और जगत को डुबा देंगे तो जब ये देखा पार्वती सोचने लगी कि मैं कितनी दुर्भाग्यशाली श्री हूं पार्वती क्यों ऐसा सोच रहे थे कि सारे जगत को तो ये कृष्ण प्रेम बांट रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण और महाप्रभु यह भी नहीं देख रहे कि कौन पात्र है अपात्र है पात्रा पात्रा विचार नाही नाही स्थानास्ता महाप्रभु स्थान भी नहीं देखते योग्यता भी नहीं देखते सबको प्रेम दे देते हैं तो उन्होंने देखा कि सब लोग कितने डूब रहे हैं कृष्ण के प्रेम में मैं बहुत अभाग्य हूं मैं कृष्ण के इस प्रेम में नहीं डूब रही हूँ हाँ तो मुझे क्या करना चाहिए सोच रही थी तो तो क्या करती है प्रभु धाम धाम धाम में में प्रकट प्रकट होने होने वाले है। तो में होने वाले हैं। तो क्योंकि धाम साधारण धाम नहीं है, जिसका निर्माण किसने किया था किसने किया था स्वयं श्रीमती राधा रानी ने उस धाम को बनाया है क्योंकि वृंदावन में जब कृष्ण एक दिन सखी के साथ बैठे थे गप्पे मार रहे थे कुंज में तो ये राधा रानी को पता चला कि ये कृष्ण किसी दूसरी सखी के साथ एक निकुंज में बैठ के बातें कर रहे हैं एकांत में तो राधा रानी थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। राधा रानी दौड़ पड़ती है इससे दौड़ती है दौड़ती है उस कुंज की ओर और, और वहां उनको न्यूज मिलती है कृष्ण को कि राधा रानी आ रही है जैसे सोचा राधा रानी आ रही है तो वो जो सखी थी जिसका नाम गिरजा सखी था वो गिरजा सखी तुरंत नदी में परिवर्तित हो जाती है नदी का रूप धारण करती है और वो बन जाती है जाजपुर में गिरजा नदी है और कृष्ण वहां से अप्रकट हो जाते हैं राधा रानी देखती है अच्छा, तो कोई नहीं है उसको पता चला कृष्ण गायब हो गए और वो सखी गिर नदी बनी है तो राधा रानी कहते हैं कि चलो राधा रानी सोचते हैं कि मैं ऐसा स्थान बनाऊंगी जो सर्वोत्तम होगा और कृष्ण उसको छोड़कर कदापि नहीं जाएंगे इतना आकर्षक होगा इतना लुभावना होगा तो ऐसे ही राधा रानी ने फिर ब्रज की सारी सखियों को इकट्ठा कर दिया वृंदावन की सारी सखियों को एकत्रित करके श्रीमती राधा रानी उनको ले जाती है ऐसे स्थान में जहां दो नदियों का संगम है गंगा और यमुना नदी के संगम के बीच में है, उसका जो बीच का भाग है वहां जाकर रानी क्या करते है? उस का करना करती हैं। इतना भव्य विशाल सुंदर स्थान का निर्माण किया जिसमें बहुत सारे वृक्ष हैं, नाना प्रकार के वन्य जीव थे पक्षी थे जो सदैव कृष्ण कृष्ण बोला करते थे सारे पक्षी झरने भरे नदिया सरोवर इतना सुंदरतम वातावरण बनाया ये सब बना के फिर राधा रानी एक उचे स्थान में खड़ी हो गई खड़ी होकर राधा रानी ने बासुरी उठाई और सुंदर सुरीली ध्वनि उस बासुरे से छेड़ दी दे। जैसे वो ध्वनि गूंज उठी तो कृष्ण वृन्दावन में थे कृष्ण ने उस सुरीली ध्वनि को सुना कृष्ण का हृदय आकृष्ट हो गया वृंदावन से कृष्ण दौड़ के पहुंच गए उस स्थान में और उस स्थान में जब पहुंचे तो कृष्ण ने देखा इतना सुंदर है और बजा हाँ कृष्ण बिल्कुल आनंदित हो जाते हैं और राधा रानी से बात करने लगते हैं यह राधिका आपने मेरे हृदय को क्या किया है पूर्ण रूपे आकर्षित कर दिया है और इतना सुंदरतम स्थल बनाया है कि में कदापि को छोड़कर नहीं जाऊंगा। कृष्ण राधा रानी के संग करते हैं और कृष्णा कहते हैं कि तुमने इतना सुंदर स्थान बनाया है और देखो इतने सारे द्वीप हैं। यहां तो मुझे नव द्वीप नजर आ रहे हैं इसलिए कृष्ण कहते आगे चलकर इस स्थान को लोग क्या बोलेंगे नवद्वीप कृष्ण कहते हैं कि आगे चलकर जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इस स्थान को पुकारेंगे नव वृंदावन क्या बोलेंगे नव तो उसी समय आ? राधा और कृष्ण का शरीर एक हो जाता है और उनके दोनों शरीर से एक दिव्य रूप प्रकट हो जाता है और वो कौन सा रूप था श्री चैतन्य महाप्रभु का गौरव राधा कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य दोनों का मिलित तनु मिलित रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु और जितनी सखिया थी सारी सखिया भगवान चैतन्य के सारे पार्षद बन जाते हैं मेल फॉर्म में सारे पार्षद हो जाते हैं तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का ये जो धाम है उसका प्राकट्य होता है और स्वयं जब ये पार्वती देवी सुनती है शिवजी से कि अरे ऐसे गौरा महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं और वो भी नवद्वीप धाम में तो उस नवद्वीप धाम का आश्रय लेने के लिए पार्वती देवी वहां पहुंचती हैं और पार्वती जय देवी जब नवद्वीप में पहुंची तो एक स्थान में बैठकर कर ऐसे तपस्या करने लगी और तपस्या में क्या कर रही थी गौरांग गौरा गौरांग के नामों का उच्चारण कर रही थी चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि ये तो मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ निवास कर रही है तो महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं चैतन्य महाप्रभु का जैसे ही प्राकट्य होता है पार्वती देवी उनको प्रणाम करती है और उनसे कृपा की याचना करती है कि हे प्रभु आप प्रकट हो रहे हो और सारे जगत को कृष्ण के दिव्य प्रेम से करने वाले हो, लेकिन मैं देख रहे हो कि सारे लोग कृष्ण प्रेम में डूब रहे हैं मैं अकेली अभागिन हूँ जो उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त नहीं कर पा रही हो इसलिए देखो आप चैतन्य चरितमृत में पढ़ते हैं तो जब महाप्रभु प्रकट भी हो गए थे पार्वती देवी वास्तव में माया देवी है तो माया देवी के रूप में वो शिव हरिदास ठाकुर के समक्ष आई और हरिदास ठाकुर को क्या बोलती है? आ, वो, हैं वो कृष्णदास लिखते माया दासी प्रेम मांगे इथे के कवि यही है गवर की खासियत क्या है कि माया दासी के हृदय में भी ये डिजायर आ जाती है अरे मैं इतनी दुर्भाग्य आभाग्य क्यों हूं मुझे भी कृष्ण की प्रेम चाहिए कृष्ण का दिव्य प्रेम चाहिए। प्रेम चाहिए इसलिए वो कहते मांगे कि कि इसमें क्या अच्छा है कि भी कह नहीं दीक्षा लेते रामनाथ की तो हरिदास ठाकुर उसको फिर से दीक्षा दे देते कौन सा मंत्र दे देते दे हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे वहाँ भी धन्य हो जाती है मायादा से और यहाँ जब महाप्रभु प्रकट हो गए उनके अवतरण के पूर्व तो वो कहते कि मैं कितनी के दुर्भाग्यशाली हूं और मुझे क्या सेवा लगा के रखी आपने जो भी संसार में जीव आता है उसको प्रताड़ित करना हा, त्रिशूल हाथ में लेकर तीन प्रकार के दुख देते रहना, सारे जीवों के पीछे लगे सब जो मुझसे परेशान है और मुझे आनंद आ रहा है इस सेवा में हाँ इसलिए कहते देखो सब जीव ये सारे जो प्राप्त रहे हैं आपकी कृपा मुझे भी प्रदान कीजिए तो चेतने महाप्रभु उस समय प्रकट होकर पार्वती देवी को भी अपनी कृपा प्रदान करते हैं और जब महाप्रभु वहां खड़े थे तो महाप्रभु के चरण की धूलि पार्वती देवी अपना हाथ आगे करके उनके चरण का ऐसे लेती है और अपने माथे में यहाँ जो सिंदूर लगाती हैं सरिया उस भाग में डालती है चरण धूलि उसको सीमांत कहते हैं तो इसलिए नवद्वीप में जो नव है उनमें से एक द्वीप जहां ये लीला हुए थे, उस स्थान को क्या कहा गया सीमांत द्वीप आज भक्तगण वहां जाकर इस लीला को सुनते हैं और देखते हैं कि ऐसी पार्वती देवी भी लालायित हो गई हैं चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हैं जिनकी कृपा के लिए शिवजी भी तत्पर हो रहे हैं जिनकी कृपा के लिए पार्वती देवी भी लालयित हो गई है और फिर ब्रह्मा जी की क्या ब्रह्मा के बारे में क्या कहा जाए तो जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले है तो ये ब्रह्मा तो सबसे पहले ब्रह्मा पहुंचे उस धाम में क्योंकि ब्रह्मा ने पहले बहुत बड़ी गलती की थी क्या गलती की थी कृष्ण को एक साधारण बालक के रूप में समझा था क्या अच्छा ये बच्चा मायापुर माया नहीं ये वृंदावन का बालक गलाता है ये, ये भगवान हो सकता है कैसे संभव है तो ऐसे जब ब्रह्मा जी ने सोचा था अरुण के बछड़ों की ग्वाल सखाओं की चोरी आदि किए थे तो कृष्ण ने उनको एक प्रकार से पनिश किया था अपने दिव्य ऐश्वर्य को दिखाया था तो ब्रह्मा ने जब पता चला बल्कि ब्रह्मा को हमेशा पता रहता है, है। क्योंकि इस ब्रह्मांड ब्रह्मांड में में वो एक प्रकार से देव इन उनके में कोई भी आएगा तो उनको पता रहता है आ, कोई भी इनका आएगा तो किसको पता रहता है पहले ब्रह्मा को आप देखो कृष्ण को भी प्रकट होना था तो ब्रह्मा गए सबके साथ प्रार्थना करने तो जब ब्रह्मा वो पता चला कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होने वाले हैं भगवान तो कहते मुझसे कोई अपराध नहीं होना चाहिए हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए थे वो सेवा के लिए तो इसलिए ब्रह्मा जाते हैं और जाकर नवद्वीप हाँ, जो नव द्वीप है नव मानव पेटल्स है, है और बीच का भाग होता है ना फ्लावर उनके बीच में जाके बैठ गए उनको फूल के बीच में बैठने की आदत है क्योंकि उनका जन्म भी कहा हुआ है कमल के बीच में वो नवद्वीप में भी इधर उधर किसी पंखुड़े में नहीं बैठे वो सिर्फ बीच वाले उस भाग में जाके बैठे और बैठकर वहां भजन किया और चैतन्य महाप्रभु वहा प्रकट हो जाते हैं गौरांगदेव का आविर्भाव होता है वहां और गौरांगदेव को प्रार्थना करते हैं कि हे है प्रभु मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ आपके लीलाओं में कुछ ना कुछ हरकतें करता रहता हूं। बल्कि सबसे ज़्यादा लीला में या कृष्ण को करने का काम ये इंद्र करते हैं। कोई भी अवतार देखो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसने किया है तो वो कौन है इंद्र इंद्र के ऊपर पूरा सप्ताह हो सकता है कितने उन्होंने हरकतें की हैं भगवान को कितनी बार सुधारना पड़ा उनको हाँ तो ऐसे ब्रह्मा ने मुझसे प्रार्थना की और उनको कहा कि हे प्रभु मैं बहुत ही आदम पति अपराधी व्यक्ति हूँ आपकी दिव्य स्थिति को नहीं जानता हूँ और बारम्बार कुछ न कुछ अपराध करते रहता हूँ तो इस बार मुझे क्षमा कीजिए कोई अपराध मुझसे नहीं होना चाहिए हाँ। इसलिए आप क्या कीजिए मुझे बहुत आपकी लीला में भाग लेने का मौका दीजिए और निम्न कुल में, में मेरा जन्म हो जाना चाहिए पति क्योंकि मैं ब्रह्मा हूं तो मेरे अंदर स्वाभाविक घमंड रहेगा से क्योंकि देखो थोड़ा थोड़ा भी पद आ आ जाता है, थोड़ा धन आ जाता है है धन या कोई योग्यता आ जाती है तो व्यक्ति घमंड हो घमंडित हो जाता है हम दस लोग याद करते और एक साथ दस लोग बोलते तो इतना पारा घमंड का चढ़ जाता नहीं तो ये तो ब्रह्मा है और वो भी चार सर वाला एक सत्य में जो गमन गर्व हमसे सहा नहीं जाता तो ब्रह्मा कहते हैं इससे उपाय क्या है कि मुझे निम्न योनि में जन्म नि, निम्न कुल में जन्म दीजिए ताकि मैं विनम्र बना रहू इसलिए महाप्रभु की जो सबसे परिपूर्ण शिक्षा है तृणादपे सुनिश्चे तरोपे सहिष्णुना अमानिना मानदेना की सदारी सारी शिक्षाओं का साल यही है आपने कितना सेवा किया है कितना अध्ययन किया है कितना प्रचार किया है हाँ? सब चीजों का मापदंड क्या है कि आपसे ये चीज हो रही है क्या त्रिनादी सुनी चेना और हरि का गुणगान आपके जीवा में बैठा है या नहीं विनम्रता के भाव से तो जैसे ही उन्होंने ये कहा तो भगवान हाँ? उनको वरदान देते हैं कहते हैं कि आप मेरी लीलाओं में है ब्रह्मा आप मेरे लीलाओं में भाग लोगे और उस लीला में सदैव नाम का उच्चारण करोगे क्योंकि वो कह रहे थे कि विनम्र बना रहो और आपके नाम का उच्चारण करो तो महाप्रभु ने कहा तुम सबसे अधिक विनम्र रहोगे और निरंतर नाम का उच्चारण करोगे और तुम्हारा नाम क्या होगा हरिदास ठाकुर के देखो गौर लीला में इतने बड़ा बड़ा पर्सनैलिटी इतना छोटा छोटा बनना चाहते हैं प्रकार से और अभी मुस्लिम कुल में जन्म लेकर ऐसे हरिदास ठाकुर ब्रह्मा ब्रह्मा हरिदास इसलिए हरिदास ठाकुर को तो क्या बोलते हैं ब्रह्मा हरिदास दूसरा शब्द ये भी है प्रहलाद तनो कवि कर्णपुर कहते हैं तो ऐसे ब्रह्मा भी हरिदास ठाकुर के रूप में आते हैं और इतने विनम्रता के भाव से हरिनाम लेते हैं बहुत ही विनम्रता का भाव धारण करते हुए देखो उनकी विनम्रता क्या है जब चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रहरी या भाव प्रकट किया था या किस घंटे के लिए महाप्रभु आल्टर में बैठे थे श्रीवास ठाकुर के घर के आल्टर में तो जब महाप्रभु बैठे थे तो वहां सब भक्तों को वरदान दे रहे थे तो हरिदास ठाकुर का भी आता है तो हरिदास ठाकुर को कहा हरिदास क्या मांगना चाहते हो मांगो हरिदास को वो बोलते हैं तो हरिदास ठाकुर की हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि हे प्रभु मैं तो कुछ विशेष नहीं चाहता हूँ मैं मैं क्या चाहता हूं कि केवल आपके नामों का गुणगान करता रहो और दूसरा आपके जो भक्त हैं उनका वशिष्ट मुझे मिलता रहे वह उसी में मेरा जीवन रहे उचित मिलता रहे जीवन भर मुझे आपके भक्तों का ये भावना हरिदास ठाकुर की थी तो ऐसे हरिदास ठाकुर स्वयं ब्रह्मा हैं तो कहने का तात्पर्य है कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में आ, इतने बड़े बड़े जो भी पर्सनालिटीज़ हैं वो अवतरित होते हैं और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के आकांक्षा रखते हैं कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ भी स्वीकार करते हैं यही है चैतन्य महाप्रभु की कृपा के लिए बल्कि व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है सरलता से प्राप्त कर सकता है लेकिन क्या चाहिए महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए कपटता का भावना नहीं होना चाहिए वृंदावन दास ठाकुर ने कई प्या लिखे चैतन्य भागवत में ग्यारह हजार से ज्यादा श्लोक है मैं तीनों ग्रंथों के श्लोक काउंट कर रहा था चैतन्य मंगल में भी ग्यारह हजार से ज्यादा श्लोक है चैतन्य भागवत में भी तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर ने कई बार ये बात लिखी है कापटे दूर बाढ़ की जब हृदय की कपट की भावना दूर हो जाएगी ना तो में क्या है बाढ़ प्रेमेरा पूर पूर का मतलब होता है बहुत अधिक तो कपड़ता की भावना दूर रखेंगे और भगवत भजन करेंगे भक्तों का आश्रय लेकर तो नेचुरली हमारे हृदय में कृष्ण के लिए जो प्रेम की भावना है वो उजागर हो जाएगी इसलिए महाप्रभु सब पर कृपा करते हैं लेकिन वो कब ना इसलिए गौर गोविंद महाराज कहा करते थे कि महाप्रभु तो पतित पावन है महाप्रभु कपट पावन नहीं है ने ऐसा एक भी पाप नहीं था जो उन्होंने नहीं किया था सब प्रकार के पाप कर लिए थे लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कृपा की जब मधाई का और जगाई का महाप्रभु ने आल्यकन किया था तो चैतन्य महाप्रभु का शरीर काला हो गया था नव दिन के सारे भक्त और कहते मतलब महाप्रभु ने कहा मैं आपका सारा पाप ले रहा हूं तो जब जगाई का आलिंगन किया तो सारा पाप महाप्रभु के अंदर आया तो महाप्रभु का बॉडी बिल्कुल काला हो गया महाप्रभु ने कहा देखो ये हाँ, पाप दिखाई दे रहा है पाप कितना काला है महाप्रभुण का एक चीज है आगे से कोई पाप कर्म नहीं करना और विनम्र बनते हुए सदैव नाम का उच्चारण करो और भक्तों की सेवा करो इसलिए जगा मदाई तुरंत निकले ना बाहर उस गोष्ठी से उस सभा से तुरंत गए और घाट का निर्माण किया आज भी नवदीप जाते तो उस थे उस घाट को जगह मदाय घाट कहते हैं और जो भी भक्त आता था उसके कपड़े ले, ले के धो धो धो देते थे पहले तो भक्तों को धोते थे वो <laughs> कोई भी चैतन्य भागवत में बहुत विस्तार है कोई भी भक्त आता था धो देते थे किसी को भी धोते थे लेकिन इस बार नहीं इस बार इतना हृदय परिवर्तन हो गया था उन्होंने कहा भक्तों को नहीं धोएंगे भक्तों के वस्त्र कपड़े धोएंगे हाँ। तो वैसे ही और फिर पहले पत्थर उठा उठा के सबको मारते थे लेकिन अभी कहते हम पत्थर नहीं मार मारेंगे है, पापी हैं। वो एक पत्थर ले जाते थे जगह मदाय जो भी आए ना प्रभु ये पत्थर ले जाए और मारिए मुझे अभी भक्त कैसे मारेंगे पत्थर मतलब तो इतनी उनके अंदर यही है महाप्रभु के भक्त का मतलब है कोई कहता है महाप्रभु को आए हो तो सबसे पहला लक्षण क्या है ह्यूमिडिटी प्रभु पद कहते हैं कि महाप्रभु की कृपा किसको प्राप्त हुई है तो उसका लक्षण क्या है उस भक्त के हृदय में ह्यूमिडिटी का भाव आ गया है स्वाभाविक रूप से हाँ तो समझना चाहिए कि यह व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त है आ? उसके हृदय में यह जो विनम्रता की भावना आई है तो जगाए मदाई तो पत्थर देते थे लेकिन कोई मारता नहीं था और सब प्रकार से सेवा कोई मटका लेके आता था जल भरने पहले तोड़ते थे, थे अभी नहीं उठाइए, आदेश कीजिए आपके घर पहुंचा देते हैं, जगह मदाई मटका उठा उठा, उठा के घर में पानी भी भेज देते थे सोचो हाँ, इतना धैर्य धैर्य भाव ये सब भक्तों में आ गया था तो ऐसे ही है महाप्रभु की कृपा सबको प्राप्त होती है मनुष्य ही क्या चैतन्य महाप्रभु ने सारे पशुओं को भी कृपा प्रदान की है चैतन्य मंगल में हम सुनते हैं उस कुत्ते का स्टोरी पिल्ले का स्टोरी तो चैतन्य महाप्रभु ने तो कई डॉग्स का उद्धार किया है एक तो शिवानंद सेन का डॉग जो कुत्ता उस तीर्थ यात्रा पूरा दे सोच हम ले जाते हैं यहां किसी कुत्ते को ले जाते यात्रा में उड़ोपी यात्रा में किसी डॉग्स को ले जाते है तो भेज दिया कि जाओ उस डॉग को ढूंढ के लेके आओ और जब वो पहुंचे दूसरे दिन वहां जगन्नाथपुरी गंगेरा में पहुंचे चैतन्य महाप्रभु आप बैठे थे नारियल को निकाला था नारियल के अंदर जो गली होती है उसको सौ जो नारियल है उसको खिला रहे थे डॉग डॉग ऐसे दोनों हाथ ऊपर करके वो खा रहा था और हरिबोल हरिबोल कह रहा था और दूसरे दिन दिखाई नहीं दिया सबने सोचा कहा वही कौन था महाप्रभु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चला गया तो चैतन्य महाप्रभु जब छोटे थे तो बच्चे सारे बच्चे मिलकर खेला करते थे वहां में तो एक दिन सात आठ पिल्ले थे वहां तो सात आठ पिल्लों के साथ ये सारे बच्चे खेल रहे थे, थे। लेकिन निमाई पंडित क्या है तो, पंडित तो नहीं थे उठाया और उस पिल्ले को लेकर अपने घर में आ गए अभी सारे बच्चे भी उस पिल्ले को चाह रहे थे कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे निमाय तुम बड़े दुष्ट हो अच्छे पिल्ले को अपने पास रखा बाकी आयरे वे दिए हैं तो ये तो गए और ब्राह्मण और कुत्ते का पिल्ला ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी ब्राह्मण का मतलब शुचि नहीं मुछी दूर रखता है शुचि मतलब शुद्ध चीज है तो वैसे ही जैसे हो रहा था तो कुछ बच्चे बड़े बच्चों को लगा कुछ बच्चों को रखा है हाँ, तो दुष्ट बच्चा दौड़ के चला गया नदी पर क्योंकि सची माता जगन्नाथ मिश्र तो नहीं थे घर में सची माता घर में रहा करती थी लेकिन वह अभी गंगा में गई थी कुछ स्नान करने या कुछ काम करने ये बच्चा गया दौड़ के कहते हो सची माता सची माता निमाये कुत्ते के बच्चे को पिल्ले को लेकर घर में खेल रहा है उसके साथ कहते कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा है नहीं नहीं दौड़ पड़े सची माता आती देखती है तो कुत्ते के पिल्ले के साथ खेल रहा है तो उन्होंने कही ये सही नहीं है लेकिन कहते ठीक है अभी क्या करो तो, देखो तुम ना थोड़े अशुद्ध हो गए हो जाओ गंगा में स्नान करो बे पिल्ले की पूरा ध्यान रखती हूं निमाय को अपनी मां के शब्दों पर बड़ा विश्वास था वो जा नहीं रहा था सचिव माता ने बहुत बार बोला और कहने का ध्यान रखूंगी बांध आने, आने तो के छला गया निनान करने जैसे ही स्नान करने गया सचि माता ने उस पिल्ले को छोड़ दिया हा? घर से बेघर कर दिया और जैसे निमाई आगे बालक तो देखा कि वो जो कुत्ते का पिल्ला है वो नहीं है वहां चैतन्य महाप्रभुंदन करने लगे और आपने मां को डाटने लगे और वो घर में रुके नहीं दौड़ने लगे उस पिल्ले को ढूंढने के लिए और जैसे महाप्रभु दौड़े बाहर तो महाप्रभु दौड़ दौड़ के गए एक स्थान में देखा वो तो पिल्ला नजर आ रहा था एक स्थान में कौन से स्थान में एक एक चौराया था जिसमें वो पिल्ला अपना खड़ा होकर दोनों पाव में दोनों दूसरे पाव ऊपर करके ऐसा खड़ा होकर जोर जोर से बोल रहा था हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम पहली बार नवदिन में ऐसी घटना हो रही थी कि एक कुत्ते का भी नाम का उच्चारण करता है तो तो हम क्यों नहीं कर सकते ठाकुर तो कहते गौरव पर शेख कुकुर भाग्यवान स्वभाव छाड़िया कि एक क्या चीज है कुत्ता भी अपने स्वभाव को छोड़कर नाम का उच्चारण कर सकता है वो कहते हैं एक चीज के कारण चैतन्य महाप्रभु का क्या हुआ है है। उसको स्पर्श हुआ है। तो वैसे ही है ऐसे नहीं कि उस कुत्ता नाम ले पाया हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कुत्ते जैसी जैसे है। उस डॉग लाइक में हमारे लिए क्या हो जाता है भगवत भजन करना या हरिनाम लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है लेकिन किसी ना किसी प्रकार से महाप्रभु के संपर्क में आ गए जैसे वो कुत्ता किसी ना किसी प्रकार से किसके संपर्क में आ गया चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आ गया उनके स्पर्श में आ गया तो तुरंत ही वो हरिनाम दे पाया तो वो कहते हैं स्वभाव छाड़िया तारा हर न दिव्य ज्ञान उस डॉग ने भी अपना स्वभाव को छोड़ दिया राधा कृष्ण गोविंद रा में खड़ा होकर राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कहते हुए वो जो पिल्ला है जोर जोर से गा रहा था और नवोदित के सारे लोग उसको देखने के लिए भाग रहे थे मानो ये अकेला वन मैन संकीर्तन इसको कहते हैं देखो हम संकीर्तन में तो पूरा कितनी चीजें लेके जाना चाहते फिर भी लोग बाहर नहीं आते देखने के लिए लेकिन अकेला वन मैन ये डॉग कीर्तन कर रहा था सारा नवोदीप बाहर आ रहा था देखने के लिए उसको तब तो जब कीर्तन ऐसे कर रहा था जोर जोर से अकेले उस क अपना शरीर सबके सामने छोड़ दिया जैसे शरीर छोड़ा एक दिव्य रत आ जाता है उस रत का वर्णन बहुत लंबा किया है लोचनदास ठाकुर ने अपने बुक में। और जैसे गोलोक से रत आता है और गोलोक वृंदावन के पार्षद वहां पहुंच जाते हैं जो शंख ध्वनि कर रहे थे शय ध्वनि कह रहे थे हरिध्वनि कर रहे थे गौरांगा गौरा बोल रहे थे तो ऐसे सब ऐसे जोर जोर से उच्चारण हो रहा था और वो अकेले कोई पार्शद को ले जाने के लिए उस पिल्ले को ले जाने के लिए और फिर देवतागण बोल रहे थे क्या बोल रहे थे जय जय कृपा करुणा प्रभु ना कैन की तो सागर है चैतन्य महाप्रभु सचि के जो पुत्र है और ऐसी करुणा किसी और ने आज तक नहीं की है कुरा उधार करे गोलो के पाठ आए दिव्य देह है नो के हो ना ही पाय कु का भी उद्धार करके गोलोक में भेज दिया आ? कहते हैं कि ऐसा दिव्य देह किसने ने आज तक तो नहीं प्राप्त किया जय जय अवर हरि जय जय अव कहते कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु है गौरहरे जो अगति की भी गति है जिनकी कोई गति नहीं है उनकी वो गति है और जय जय जय अवतार सभार ऊपरी जितने भी अवतार हुए हैं उन सबसे श्रेष्ठ अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु का है इसलिए लोचनदास ठाकुर भी जो हमने आज गीत गाया था उसमें अब वो कहते ना सब अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंदर कहते ये सारे अवतारों का सार है शिरोमणि तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बहुत ही कृपालु और महाबधान नए है जिन्होंने आज जो पशु को भी भगवत भक्ति प्रदान की है डॉग्स को भी हम तो कुत्ते से भी गिरे हुए हैं कुत्ता तो ईमानदार होता है क्या कहते हैं इसको? वफादार, वफादार होता है हाँ लॉयल हम नहीं हैं, हाँ हम गुरु के लिए लॉयल नहीं है वफादार नहीं है कृष्ण के लिए नहीं है हाँ उसका तो एक स्वामी होता है हम तो रोज स्वामी बदलते रहते हैं तो ऐसे महाप्रभु ऐसे पशु के ऊपर भी कृपा करके उनका उद्धार करते हैं तो हमें ऐसे दयालु चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेना चाहिए और हम बहुत भाग्यवान है जन्म हुआ है और उसमें में भी श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव हुआ है उस समय हम आए हैं और हमें मौका मिला है चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने का हरिनाम का उच्चारण करने का तो ऐसे चैतन्य चंद्र का अविर्भाव है कल तो महाप्रभु के बारे में हम मतलब तो ऐसे नहीं गौर गौरव पूर्णिमा आती है तो महाप्रभु के बारे में पढ़ो सुनो नहीं हां से जगन्नाथ दत्ताबा जी कहते हैं जिसके राज्य में रह रहे हो उसका गुणगान करो उन्होंने बिहारी को क्या बोला था ये रघ कृष्ण का राज्य चला गया द्वापर का अभी कलियुग का राजा कौन है चैतन्य महा गौर नेता है गौर नेता तो गौरता के बारे में जानो गौरता बड़ा ग्रंथ दिया है कृष्ण का उसको रोक दिया प्रभुपाद ने और किसको लिया पहले चैतन्य चरितम लेकर कंप्लीट भी कर दिया तो वो कृपा है हम सबके ऊपर तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु करुणाम है इसलिए जब इलाहाबाद में मिले थे रूप गोस्वामी और उन्होंने प्रणाम किया महाप्रभु को देख के दंडवत मारते गोस्वाद्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय थे कृष्णा कृष्ण चैतन्य नाम ने गौर विषे न तो वहां उनको कन्वर्सेशन आता है और ये कहे हैं नमो महावद्याय तो ये जैसे बोला ना महाप्रभु कहते आ रहे क्या क्या बोल रहे हो रूपा क्या बोल मुझे, तो मुझे इतना बड़ा दानी क्या है मेरे पास काम करने के लिए मैं खुद ही भिक्षा पे जीवन याचयापन करता हूँ रूप को समय आगे कहते नहीं प्रभु आप नमो महापा न्याय क्या दे रहे हो कृष्ण प्रेमा प्रदायते प्रदाय संसार में कंबल बांटते हैं और दवाइया बांटते हैं घर बना के कुछ भी दे देते धन सब कुछ लेकिन आप वो वस्तु दे रहे हो हा? जो त्रिभुवन में प्राप्त नहीं होती है कृष्ण प्रेमा प्रदायते कृष्ण का प्रेम प्रदान करने वाले हो हाँ तो वो कहते हैं कृष्ण का प्रेम तो फिर महाप्रभु कहते हैं झूठ बोल रहे हो कृष्ण का प्रेम तो कृष्ण दे सकते हैं तो फिर रूप गोस्वामी क्या कहते हैं कृष्णायन कि आप ही वो क्या हो साक्षात कृष्ण हो तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी मानो अपने इस प्रणाम मंत्र में महाप्रभु से क्या कर रहे हैं वार्तालाप कर रहे हैं और महाप्रभु की जो ओरिजिनल स्थिति है सत्यता है है, उसको स्थापित करते हैं कृष्ण आप साक्षात कृष्ण हो लेकिन कृष्ण की अंग कांति को धारण करके आए हो तो इस प्रकार से चैतन्य महापुरु की लीला अमृत से भी मधुर है हमें तो पता नहीं अमृत कैसे लगता है हमें तो मंगल आरती का सूत्र ऐसे पता है हा? वो इतना टेस्टी है तो लेकिन उससे भी अधिक मधुर है चैतन्य महाप्रभु और उनकी दिव्य लीला तो प्रयास करना चाहिए अपने पर्सनल जीवन में चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को पढ़ना उनका उच्चारण करना उनका गान करना क्योंकि कई बार कृष्ण लीला हमारे दिमाग से परे है कल्पना से परे है लेकिन महाप्रभु की लीला बहुत रेलिवेंट है हमारे लिए और हम समझ पाते हैं महाप्रभु भक्तों के साथ कीर्तन कर रहे हैं नाच रहे हैं रहे, फेस्टिविटीज है तो बहुत चीजें हैं तो ऐसे चैत्र महाप्रभु की करुणा प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए और उनकी करुणा प्राप्त होती है एक कार्य करने से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के के गौरव कथाम प्रभुपाद केौर प्रेम